अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्कर भगवान ने कर्म ही मोक्ष का साधन होगा इस मीमांसक सिद्धांत का सम्मन भाष्य में निराकरण किया ब्रह्म विद्या अकेली ही मोक्ष की साधन है इस सिद्धांत को बताने के लिए मीमांसकों का मानना था कि ब्रह्म विद्या कर्मांग बन करके मोक्ष का साधन बनेगी स्वतंत्र नहीं भाष्कर भगवान ने मीमांसकों का खंडन करते हुए कहा कि ब्रह्म विद्या कर्मांग नहीं है स्वतंत्र है जो एक देशी है समुच्चयवादी उनके मत का खंडन करने के लिए ये कहा जा रहा है कि उनका कथन था समुच्चयवादी का कि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र जरूर है लेकिन अकेली मोक्ष की साधन भी नहीं है कर्मांगनी है कर्मांगण बन करके सफल नहीं स्वतंत्र रूप से सफल है लेकिन उसका वो फल मोक्ष प्रदान करने के लिए वह कर्म के साथ मिलकर के मोक्ष प्रदान करती है अकेली नहीं <coughs> जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता दोनों पंखों से अपने गंतव्य को प्राप्त करता है ऐसे मोक्ष को पाने के लिए अधिकारी को ब्रह्म विद्या और आश्रम कर्म दोनों का समुच्चय करना होता है क्योंकि अध्ययन विधि के द्वारा अधित उपनिषद का अर्थ बोध सभी को होगा लेकिन मोक्ष उन्हीं को होगा जो अधित मुंडक उपनिषद के अर्थज्ञान के साथ कर्मकांड का अर्थभूत कर्म का अनुष्ठान भी करते हैं अपने अपने वर्णाश्रम तो, तो विश्रम तो, कर्म समुचित तो, ब्रह्म विद्या उन्हें मोक्ष दिलाएगी ऐसा समुच्चय वादी का जो मानना था उसका खंडन करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि ज्ञान मात्र यद्यपि सर्वाश्रमी अधिकार ज्ञान में स्वाध्याय अधित इस विधि वाक्य के द्वारा त्रैवर्णिक मात्र को अध्ययन में प्रवृत्त कराया जा रहा है वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए वेदार्थ ज्ञान में तो सभी का अधिकार है किंतु ज्ञान का जो फल है निश्रेयस वह प्राप्त होगा सन्यास समानाधिकरण ब्रह्मज्ञान जहां है उन्हीं को इसलिए कहा कि सन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम इसमें सन्यास निष्ठा एवं जो एवकार है उसका व्यावर्त्य बताते हुए कहा कि न कर्म संहिता अन्य आश्रमी को उपनिषद अध्ययन से उपनिषद अर्थ ब्रह्मज्ञान तो होगा किंतु वह ब्रह्मज्ञान जब तक सन्यास सहकृत नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं दिला पाएगा ये यहाँ पर सन्यास निष्ठा एवं ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म संहिता इससे बताया गया दर्श ऐसा वेद बताता है कौन सा वेद तो भैक्ष चरंत, सन्यास भैक्षचर्याचरत संयास योगात्वन मोक्ष के लिए भैक्षचर्य का अनुष्ठान किया जा रहा है का अर्थ है ग्रहण किया जा रहा है, सन्यास योगात और सन्यास योग से परिमुचंती सर्वे इत्यादि वाक्य ये बताता है कि संन्यास सहकृत ब्रह्म विद्या मोक्ष की साधन है यहां तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं टीकाकार इसलिए भी ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं होगा इसमें हेतु बता रहे हैं विरोध नाम का विद्या कर्म विरोधाच इत्यादि से भाष्कर भगवान इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो अवतरण देखिए ईत न कर्म समुच्चिता विद्या मोक्ष इत्याह कर विद्या साधनम इत्याद्या जो चकार हैं वह पूर्व में बताया गया जो हेतु है उसका समुच्चय है मोक्ष के लिए ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय नहीं होगा इसमें एक प्रमाण बताया गया वेद प्रमाण भैक्षचर चरंत संयास योगा चुवन दर्शयती वेद ऐसा बता रहा है वो जो हेतु है उस हेतु का समुच्चायक है इतश्च में चकार और इत ये सर्वनाम परामर्शक है दूसरा जो हेतु बताया जा रहा है उसका दूसरा हेतु बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का विरोध इसलिए इतने विरोधाच न कर्म समुचिता विद्या मोक्ष साधनम तो मूल भाष्य में है विद्या कर्म विरोधाच इसका स्पष्टीकरण करते हुए ये कहते हैं भास्कर भगवान कि न ही ब्रह्मात्मेदर्शन सह कर्मस्वप्ने संपयुत शक्य अकर्त्री अभोक्त्री असंग ब्रह्म मैं हूँ ये हैं दर्शन और इस ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन के साथ यानी अकर्ता ब्रह्म मैं हूँ इत्याकारक अनुभव के साथ स्वप्न में भी कर्म का अनुष्ठान करना संभव नहीं है यदि स्वप्न में भी कोई मैं अकर्ता ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव कर रहा और साथ साथ कर्म भी कर रहा संभव नहीं है का मतलब ज्ञान के साथ कर्म का सह समुचय संभव है नहीं विरोध होने से इस, कार्थ, इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि अकर्त्री अस्मि इति इति करोमि च करोमि च इति चुटो व्याघात व्याघात शब्द का अर्थ विरोध अकर्ता ब्रह्म मैं हूं और ये संध्या वंदनादि कर्म का कर्ता भी हूं ये दोनों साथ साथ नहीं होते तो ब्रह्मे वासमी और कर्मी ये कर्म तथा ब्रह्म ज्ञान दोनों का विरोध स्पुट है है। आगे हैं विद्याया जो आ रहा है विद्या भाष्य में इसका स्काउतर टीका में यदा ब्रह्मात्मे विस्मतीपन्न करिष्यति, ततः समुचय संभाव्यते इति न वाचम समुच्चय वादी यदि ये, ये कहना चाहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान और कर्म इन दोनों का आपस में विरोध होने से सह समुच्चय नहीं हो पा रहा है ये जो आप कह रहे हो तो विद्या तो है एक वृत्ति अहम ब्रह्मास्मी इत्या का यह वृत्ति हमेशा चित्त में तो रहेगी नहीं तो जब विस्मरण होगा अपने ब्रह्म भाव का उस समय वो करेगा विद्वान भी जब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति चित्त में है तो विद्वान विद्या है और यह वृत्ति नहीं रही तो उस समय फिर वो करता बनेगा इस प्रकार कालिक समुच्चय मान लो जिस समय मन में अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति नहीं रहती उस समय ब्रह्म भाव का विस्मरण समय है वो तो ब्रह्म भाव के विस्मरण काल में कर्म करेगा तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का और कर्म का समुच्चय हो जाएगा कालिक समुच्च ऐसा ये, इस प्रकार की शंका यदि समुच्चयवादी करते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा विद्याया या काल विशेषाभाव इसलिए अवतरण में लिखा टीका कारण की यदा ब्रह्मात्म एक विस्मरती अने अपने ब्रह्म रूपता का विस्मरण जिस समय होगा तदा उत्पन्न विद्यो भी तो भले ही पहले आम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ था लेकिन अभी अविस्मरण हुआ तो करीष्य यानी कर्म करेगा उस समय ततः समुच्चय संभाव्य तो इस प्रकार कर्म और विद्या का समुच्चय संभावित होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता इस अभिप्राय से यह वाक्य लिखा है कि काल विद्याल तो जैसे नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म का एक निश्चित समय होता है ऐसा ब्रह्म विद्या का निश्चित समय नहीं है काल विशेष अभावत् ब्रह्म ज्ञान का एक निश्चित समय न होने से जैसे नित्य कर्म है संध्या वंदन तो सुबह शाम मध्याह्न त्रिकाल संध्या करता है कोई तो निश्चित समय है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय के इतने समय तक और मध्याह्न में इतने बजे से इतने बजे तक वो संध्या वंदन करना है सायंकाल इतने बजे से इतने बजे तक तो नित्य कर्म संध्या वंदन का समय जैसे निश्चित है ऐसे ब्रह्म विद्या का समय निश्चित नहीं है कि इतने से इतने बजे तक ब्रह्म भाव का स्मरण रहेगा और इतने बजे से इतने बजे तक ब्रह्म भाव विस्मृत रहेगा से बिजली का एक निश्चित समय करते इतने बजे से इतने बजे तक आएगी इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आएगी ऐसा ब्रह्म भाव का स्मरण इतने बजे से इतने बजे तक होता रहेगा बाद में वो ब्रह्म भाव विस्मृत रहेगा ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है ना ये कहा यहां पर कि काल विशेषाभाव और नियत निमित्त भी नहीं है तो अनियत निमित्वाच तो जैसे नैमित्तिक कर्म का भी निमित्त विशेष होता है तो नैमित्तिक कहा जाता है तो निमित्त विशेष उपस्थित हो जाए तो नैमित्तिक कर्म किया जाता है श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पक्ष उपस्थित हो जाए तो श्राद्ध ये नैमित्तिक कर्म करते हैं और पुत्र जन्म हुआ तो जात कर्म संस्कार जो होता है वह पुत्र जन्म रूपी निमित्त जब उपस्थित होगा तो किया जाएगा उन्हें भी कर्म है ऐसे ब्रह्म विद्या का ये ये निमित्त विशेष हैं वह आ जाए तो ब्रह्म भाव का स्मरण होगा और वो नहीं रहेगा तो विस्मरण रहेगा ऐसा तो नहीं है इसलिए कहा अनियत निमित्तवाच ब्रह्म विद्या ऐसा लगाना कि ब्रह्म विद्या का नियत काल तथा नियत निमित्त न होने से ब्रह्म विद्या जब विस्मृत होगी तब कर्म करेगा विद्वान और उसके साथ समुच्चय संभावित होगा ये नहीं कहा जा सकता इस अभिप्राय से वाक्य लिखा है कि विद्याया काल विद्यालय अनियत विद्याया काल संकोच अनुपपत्ति अनु करना तो विद्या के काल के संकोच की उपपत्ति नहीं होगी अनुपपत्ति रहेगी तो विद्याया काल संकोच अनुपपत्ति थोड़ी टीका अवतरलिटीकार यू गृहस्थसु इत्यादि वाक्य का ननु नु गृहस्थांगिप्रभृती विद्यासंप्रदाय प्रवर्तकर्शना गृहस्थाश्रम कर्म अवगम्यते इति आशंक्य आह यत्तु ते कहते हैं कि जो या विद्या संप्रदाय के कर्ता बताए जा रहे हैं अंगिरा ऋषि आदि ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा अंगिरादि ऋषि बताए जा रहे हैं और वे गृहस्थ हैं शंका करने वाले कह कर रहे हैं तो ब्रह्म विद्या के उपदिष्टा अंगिरादी ब्रह्मज्ञानी है कि नहीं ब्रह्मज्ञानी भी हैं, गृहस्थ भी हैं। का अर्थ है आपने जो कहा कि संन्यास निष्ठ ब्रह्म विद्या मोक्ष इति दर्शेती वेद संयास निष्ठा ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है ऐसा वेद बता रहा है भैक्षचर चरंत वाक्य से और ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा अंगिरा आदि गृहस्थ हैं ये भी वेद बता रहा है इसलिए वो ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा अंगिरादि गृहस्थ होते वे भी ब्रह्म ज्ञानी है यह तो आपको मानना ही पड़ेगा और फिर वे जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम का कर्म भी कर रहे हैं तो वो ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय होगा इसका ज्ञापक वो बनेगा ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता अंगिरा आदि गृहस्थों को बता करके श्रुति एक प्रकार से ये ज्ञापन कर रही है ये लिंग बनेगा अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम कि ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय है इस सिद्धांत में ज्ञापक लिंग है सिद्धांत का ये अंगीरा का गृहस्थ होना ऐसी शंका यदि करते हैं समुच्चयवादी तो इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान यत्तु इत्यादि वाक्य लिखते हैं इसी के उत्तर के लिए तो भाष्य में है कि यत्तु ब्रह्मविद्या संप्रदाय नत स्त्याय बाधित अन्वयिंग के साथ करना यत लिंगम। ब्रह्म कर्त्रित्वादी। यत ब्रह्मविद्या संप्रदाय करनालिंग तो गृहस्थ अंगिरा आदि में ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व जो बताया गया वह लिंग है यानी ज्ञापक है किस अर्थ का ब्रह्म विद्या और कर्म के समुच्चय रूप अर्थ का है, लिंग ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व तो कहते हैं तत् तत् यानी वो लिंगम स्थित न्याय बाधितुम न उत्साह न कानवय उत्साह के साथ है तो वह अंगिरा आदि का ब्रह्म विद्या संप्रदाय संप्रदायकर्ता बन्ना ग्रस्त होते हुए रूपी लिंग जो स्थित न्याय है का अर्थ है न्याय से निश्चित विरोध है न्याय कहते हैं युक्ति को तो ये कर्म तथा ब्रह्म विद्या इनका युक्ति से विरोध निश्चित हुआ है कर्म ब्रह्म विद्या का युक्ति से निश्चित जो विरोध वो उसे कहा जा रहा है स्थित न्याय शब्द से स्थित न्यायम यानि युक्ति सिद्ध विरोधम बाधितुम न उत्साह ये अंगिरा आदि का गृहस्थ होना रूपी लिंग युक्ति से सिद्ध ब्रह्म विद्या और कर्म के विरोध का बाध करने में समर्थ नहीं है न का अर्थ है वो समर्थ नहीं होगा का मतलब विरोध का खंडन नहीं कर पाएगा और विरोध होने से समुच्चय होगा नहीं इसी को स्पष्ट कैमुतिक न्याय से स्पष्ट किया जा रहा है आगे वाले वाक्य से नहीं इत्यादि से कि नहीं विधि सते तमह प्रकाश प्रकाशयो हो एकत्व संभवः शक्यते शक्य किम् कर्तुम किम उत लिंग ही केवल रीति कहते हैं जो अंधकार और प्रकाश का विरोध है युक्ति से निश्चित उसे एक बताना सैकड़ो विधि वाक्य के द्वारा भी संभव नहीं है सबसे समर्थ वाक्य माना जाता है विधि को और बाकी सब विधि के साथ एक वाक्यतापन्न होकर के ही मंत्र अर्थवाद और नामध्यय सफल होते हैं विधि स्वयं सफल साधन का विधान करके सफल है सार्थक है तो जो मीमांसकों के लिए सबसे प्रबल वेद भाग है विधि और वो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों विधि वाक्य भी युक्ति से सिद्ध अंधकार और प्रकाश के भिन्नता को विलक्षणता को एक नहीं बता सकते दोनों को एक नहीं कर सकते एक नहीं बता सकते तो जब समर्थ विधि वाक्य भी सैकड़ों मिलकर के अंधकार और प्रकाश के विरोध को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं नष्ट नहीं कर पा रहे बाधित नहीं कर पा रहे हैं तो लिंग प्रमाण जो युक्ति से सिद्ध विरोध है ब्रह्म विद्या और कर्म का उसका बाध नहीं कर पाएगा इसके विषय में क्या कहना है ये यहां पर कहा कि विधि सतेनापि तम प्रकाशयो एक तो संभव न शक्यते कर्तुम किम उत केवले रपि तो अकेले लिंग प्रमाण से ये विरोध युक्ति से सिद्ध जो है बाधित होगा ये कैसे कहा जा सकता है थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये तो इति इस प्रतीक के बाद में लिंग से न्यापृहित गमकत्ंगीकारा समुच्चयेच न्यायाभा प्रत्युत विरोध न लिंगे नमुचय सिद्धि तो कहते लिंग प्रमाण अपने अर्थ का ज्ञापक होता है लेकिन कौन सा लिंग प्रमाण जो न्यायोप ब्रिंगहित है न्यायोप ब्रिंगहित लिंग प्रमाण ही अर्थ ज्ञापन में समर्थ होगा न्यायोप्रिंगित का अर्थ है युक्ति युक्त उपब्रिंगित का अर्थ है युक्त न्याय का अर्थ है युक्ति तो युक्ति युक्त जो लिंग है वही अपने अर्थ का ज्ञापक बनेगा गमकत्व तो अंगीकारात् अर्थ है उसी में ज्ञापकत्व तो स्वीकार किया गया है गमक शब्द का अर्थ है ज्ञापक गमकत्व तो का अर्थ हो जाएगा ज्ञापकत्व तो। ज्ञापकत्व तो का अर्थ होता है बताना प्रकाशित करना अर्थ को दिखाना तो लिंग प्रमाण युक्ति युक्त लिंग प्रमाण ही अपने अर्थ को बता सकता है ऐसा स्वीकार किया है लिंग प्रमाण के विषय में विचारकों ने तो समुच्चय रूप अर्थ का ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय रूप जो अर्थ है इसका ज्ञापक लिंग प्रमाण को बनने के लिए आवश्यक होगा लिंग प्रमाण का सहयोगी कोई युक्ति प्रमाण तर्क कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय बता दे। कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय बताने वाला कोई युक्ति प्रमाण हो तो फिर माना जाएगा युक्ति उपब्रिंगहित, उपब्रिंगित न्यायोप्रित लिंग प्रमाण हुआ वो आंगिरादि का गृहस्थ होना रूप वो लिंग प्रमाण युक्ति युक्त हुआ तब माना जाएगा और वह ब्रह्म विद्या कर्म का समुच्चय रूप अर्थ ज्ञापन में समर्थ होगा ज्ञापन कर पाएगा अर्थ समुच्चय रूप अर्थ लेकिन ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय बताने वाला कोई युक्ति प्रमाण तो है ही नहीं ये लिखते हैं कि समुच्चय न्यायाभावात्त तो ब्रह्म समुच्चय यानी ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय सह समुच्चय का ज्ञापक कोई न्याय यानि युक्ति प्रमाण न होने से लिंग प्रमाण को न्यायोपब्रिंगित नहीं माना जाएगा अंगिरादी का ग्रस्त होना रूप जो लिंग है उसे वो हो जाएगा न्याय अनुपब्रिंगहित ही न्यायोप्रिंगित नहीं तो इतना भी होता कि कोई युक्ति नहीं है इतने से भी रुकता तो चल जाता काम उल्टा कहते हैं प्रत्युत यानी उल्टा क्या है कि विरोध दर्शनात ब्रह्म विद्या और कर्म का अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध देखा जाता है तो विरोध दिख रहा है युक्ति तो है ही नहीं इसलिए कहते न लिंगे न समुच्चय सिद्धि इसलिए लिंग प्रमाण से ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय सिद्ध नहीं होगा उलिंग प्रमाण है अंगिरादि का गृहस्थ होना रूप लिंग ब्रह्म विद्या कर्ता का गृहस्थ होना रूप लिंग प्रमाण से समुच्चय की सिद्धि नहीं होगी यह अर्थ निकला ऐसा क्यों तो कहते हैं वे ज्ञानी तो जरूर है लेकिन वे ज्ञानी भी है गृहस्थ भी है किंतु गृहस्थाश्रम तथा वर्ण विहित कर्म उनके उपाधि के द्वारा होते हुए जो दिख रहे हैं वे कर्म कर्माभास हैं ज्ञानोत्तर काल में अंगिरा आदि ब्रह्म विद्या संप्रदाय संप्रदायकर्ता में जो वर्णाश्रम उचित कर्मानुष्ठान होता हुआ दिख रहा है वह कर्माभास है ब्रह्म ज्ञानोत्तर काल में जो ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है ज्ञानी की यानी ज्ञानी के कार्यक्रम संगात की वो होती हैं बाधित अनुवृत्ति से संस्कार बला तो वो तो जो बाधित संस्कार है उसके बल से जो होता है उसे माना जाता है कर्माभास तो ये लिखते हैं आगे कि संप्रदाय प्रवर्तका नाम तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक जो अंगिरा आदि है, उन हैं उनमें जो गार्य हैं या गृहस्थाश्रम तथा वर्ण विहित कर्मानुष्ठान कर्तत्व रूप जो दिख रहा है गारस्त्य वह आभास मात्र वो आभास मात्र है हा हा तो वो तीन गण कर सकते हैं एक तो स्वयं निश्चित कर सकता है अपने आप हम ज्ञानी है कि नहीं या अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते अपना चित्त बता देता है ठीक ठीक तो अपने चित्त की स्थिति हम स्वयं जानते हैं एक दूसरा ईश्वर जानता है वो अंतर्यामी है वो सबके चित्त की स्थिति को जानता है और एक ईश्वर के अनुग्रह से जो ये सिद्धि प्राप्त कर चुका है कि दूसरे के मन में क्या उथल पुथल हो रही है वो जान सके दूसरे के मन को जानने की सामर्थ्य ईश्वर के अनुग्रह से जिस सिद्ध योगी में आ गई है सिद्ध महात्मा मा, में एक वो जान सकता है तीसरा चौथा कोई नहीं जान सकता है, तीन ही जान सकते हैं एक तो स्वयं ईश्वर और दूसरे के मन को पहचानने की शक्ति वो ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है वो जिसे प्राप्त है वो बाकी अनुमान करते हैं बाकी का तो अनुमान होता है कि इसका मन ऐसा हो सकता है तो इसलिए ईश्वर आकर के बता दें इतनी योग्यता हमारे अंदर है तो वो उनसे या कोई ऐसा महात्मा मिले और उचित है कि हम अपने आप को तो उपलब्ध ही है तो अपने अंतकरण की स्थिति स्वयं हम जानते हैं एक ये है चौथा तो फिर अनुमान मात्र कर सकता है हा तो साक्षी उसको हा तो नहीं मन की बात नहीं मानने की साक्षी की हा वो तो मन, की, मन तो दृश्य है ना मन कैसा है हाँ हाँ ये तो है ही है मन तो ऐसा करता है वो तो रहना चाहता है ना जीवित ब्रह्म ज्ञान होगा तो सबसे पहले बुद्धि मन का नाश होता है ना ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ अवाना पादक आवरण की निवृत्ति और मनोनाश ये दो बातें होती है रिजिजी विषा तो सब में है इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए अपने सत्यत्व को सत्य न होता हुआ भी सत्यपना को बनाए रखने के लिए सत्ता को बनाए रखने के लिए वो छल कपट तो करेगा लेकिन उसको दृश्य बना करके जो साक्षी होता है वो उसके सारे प्रचार को जानता है उससे संबंध स्थापित करके निश्चित कर ले तो संप्रदाय प्रवर्तका चारस्थ्य आभासमात्र तत्वान्संधान मुहूर् मुहूर् बाधात् कह वो गास्थ्य यानी वर्णाश्रम विहित कर्माष्ठान आभाष मात्र कैसे हैं आभास मात्र है करके आप कह रहे हैं लेकिन इसके आभाष मात्र में हेतु क्या है तो हेतु बताया तत्वानुसंधानेन ए न मुहूर् मुहूर् बाधात बार, बार तत्वानुसंधान से उसका बाध होने से किसका गारहस्त्य कर्म गार्य का तो गारहस्त्य बाधात मुहूर् मुहूर् तत्वानुसंधान इसलिए वो आभास मात्र है ये कह रहे हैं और वही जनक का वाक्य भी यहाँ पर बताया जा रहा है टीका में ये चास्त ये मे नदी नमे किंचन, किंचन तो ये कहते हैं जनक जी आता है न कथानक ज्ञवल्के जी वेदांत की चर्चा कर रहे हैं जनक की सभा में तो जनक के प्रति ही वो दृष्टि जा रही है याज्ञवल्के जी की चर्चा करते समय और उस चर्चा में बैठे हुए हैं कई लोग तो उनके मन में आ रहा है कि याज्ञवल्के जी हमारे तरफ ना देख करके देख रहे हैं राजा के तरफ ही तो उनको कुछ प्रलोभन होगा अंदर से लोभ होगा कि राजा हमको कुछ विशेष दक्षिणा आदि देंगे ऐसा कुछ उनके मन में आयाज्ञवल्के जी सर्वज्ञ हैं तो उनको ऐसा लगा वो पहचान में आया उनका भाव तो एक योग से अग्नि प्रकट करके योगाग्नि प्रकट करके आग लग गई और मिथिला में आग लग गई आग लग गई करके समाचार आया जहाँ पर वेदांत स्वाध्याय चल रहा था वहाँ तो फिर जो और लोग बैठे थे उन लोगों ने देखा कि हमारे तो कुटियाओं में ये रखा है ये रखा है ये सब जल जाएगा तो वो उठ करके चले गए फिर राजा को बताया कि महल में भी आग आ गई है लेकिन राजा कहते रहे कि वेदांत तो स्वाध्याय तो चलने दो। तो फिर कहते हैं कि बिल्कुल आपके बेडरूम में आ गई है तो समय भी इनका ये जो है वाक्य है कहते हैं यश मे चास्ती सर्वत्र में का विशेषण है यश जिस मेरे मेरा यदि कोई है तो ये सारा विश्व ही मेरा है वसुधै कुटुंबकम तो सर्वत्र केवल मिथिला ही मेरा राज्य नहीं है पूरा संसार मेरा है मैं अधिष्ठान हूं मेरे में ही सारा कल्पित है इसलिए यश्य में चास्ती सर्वत्र और यदि नहीं है तो कहते हैं यश्य में नास्ती किंचन और वस्तुतः तो देखा जाए तो अध्यस्थ का अधिष्ठान के साथ कोई स्वस्वामी भाव संबंध नहीं बनता है इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है और मिथिलायाम प्रदीप्तायाम यहाँ कहीं कहीं पाठ है प्रदग्धायाम तो मिथिला के जलने पर भी नमे किंचन दह्यते मिथिला भले ही जल जा लेकिन मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है क्योंकि नयनन छिन्नति शस्त्राणी नयनन दहति पावकः मैं तो अग्नि जिसे नहीं जला सकता ऐसा आत्मा अग्नि तो आकाश को भी नहीं जला सकता मैं तो आकाश का भी अधिष्ठान हूं इसलिए कहते हैं कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते तो ये संपूर्ण मिथिला का स्वामी जो है वो कह रहे हैं कि मिथिला जल जाए तब भी मेरा कुछ नहीं जला तो इति उद्गार दर्शनाथ ये उद्गार ये बताते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का वह जिस आश्रम में है वह उस वर्णाश्रम उचित कर्म का लोक संग्रार्थ पालन करता हुआ दिखना ये आभास मात्र है तो इति उदगार दर्शनात् पूर्ण विराम यहां होना चाहिए उद्गार दर्शनाथ अब आगे कहते हैं कि मान लीजिए फिर भले ही ये लिंग प्रमाण से अबाधित तो कर्म के साथ ब्रह्म विद्या का समुच्चय नहीं हो पा रहा है तो ये जो विद्या संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं, उनमें बाधित गारहस्थ्य है यानि कर्म है आवास मात्र कर्म है कर्माभास है उस कर्माभास के साथ ही ब्रह्म विद्या का समुच्चय लिंग प्रमाण के आधार पर मान लिया जाए ये शंका करके समाधान किया जा रहा है कि कर्मासन न, न समुच्चयस्यात् तो कर्माभास से ब्रह्म विद्या का समुच्चय नहीं हो पाएगा कर्माभास के साथ क्यों तो कहते त्र चीर न दृश्यते इति भाव तो कहते तत्र त्रने कर्माभास विषय कर्माभास विषयक विधि न दृश्यते ये जो वेद है वह बाधित तो कर्म विषयक विधान नहीं करता है इसलिए वह कर्म वेद विहित नहीं माना जाएगा मोक्ष साधन के लिए कर्माभास कारण नहीं माना जाएगा तो तत्र शब्द से लेना कर्माभास को तो कर्म और विषय सप्तमी है तो कर्माभास विषयक विधि कहीं देखी नहीं जाती है जो अहरह संध्या अग्निहोत्र जुहियात इत्यादि वाक्य आते हैं ये संध्या आदि को जो अबाधित तो देख रहा है उसके लिए बताए जा रहे हैं अग्निहोत्र आदि का विधान और जिसके दृष्टि में संपूर्ण भेद बाधित हुआ है उसे तुम अग्निहोत्र करो ऐसा विधान करने वाला कोई भी वेदवाक्य नहीं देखा जा रहा है ब्रह्म के लिए तत्र को विधि का निषेध ये कहा जाता है तो त्र च विधि न दृश्यते आगे हैं है साधित एवं एवमिति, एवमित्यादि वाक्य का अवतरण है कि साधितम व्याख्यत्व उपसंगति मंत्रात्मक मुंडक उप निषद व्याख्या है ये यहां तक के ग्रंथ से सिद्ध किया अब मुंडक उपनिषद में जो व्याद्ध हुआ मुंडक उपनिषद ऐसा उसका उपस्य है एवं तो एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया उपनिषदो अल्पाक्षर ग्रंथ विवरण आरभ्य तो उक्त संबंध प्रयोजनाया तो ब्रह्म विद्या और मोक्ष का साध्य साधन भाव रूप प्रयोजन का नाम संबंध अधिकारी और मोक्ष का प्राप्य भाव रूप संबंध ग्रंथ और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप संबंध ये उक्त संबंध से लेना और उक्त प्रयोजन उक्त प्रयोजन है निश्रेष रूप प्रयोजन तो ये जो निश्रेष रूप प्रयोजन और संबंध है जिस उपनिषद का और ये संबंध और प्रयोजन को उपलक्षण समझना अधिकारी और विषय का का अर्थ हुआ ये स्वतंत्र अनुबंध अधिकारी संबंध और अधिकारी तथा विषय के उपलक्षण है का अर्थ निकला अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध रूप अनुबंध चतुष्ट वती जो उपनिषद है उसका अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरण आरभ्य थे ग्रंथत जो अल्प हैं लेकिन अर्थ गांीर्य जिसमें है ऐसा विवरण यानी व्याख्यान आरंभ किया जा रहा है यानी भाष्य लिखा जा रहा है इस प्रकार उपसंहार वाक्य हुआ अब यह इमाम ब्रह्म विद्याम इत्यादि जो वाक्य हैं इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार ग्रंथे कथम उपनिषद शब्द प्रयोग इति इति उपनिषद शब्द वाच्य विद्यार्थत्वात् शपनिषवाच्य विद्यावादक्षक दर्शय विद्याष्दार्थ य हो तो ये शंका होती है कि उपनिषद शब्द का तो मुख्यार्थ होता है ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का विवरण नहीं हो रहा है यहां पर जो भाष्य लिखा जा रहा है वो ब्रह्म विद्या पर नहीं लिखा जा रहा है अपितु ब्रह्म विद्या का प्रकाशक जो ग्रंथ है मंत्र समूह वो तो उपनिषद तो तो शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ तो है अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म विद्या इसे माना जाता है उपनिषद शब्द का मुख्याार्थ तो उपनिषद शब्द का प्रयोग तो होगा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति रूपा ब्रह्म विद्या में और आपने उक्त सम्बन्ध प्रयोजनाया उपनिषद अल्पाक्षर ग्रंथ विवरण आरभ्य इस वाक्य में उपनिषद शब्द का प्रयोग उस वृत्ति के अभिव्यंजक मंत्र समूह के लिए किया ग्रंथ के लिए उपनिषद शब्द का प्रयोग किया है ग्रंथ उपनिषद शब्द का अर्थ कैसे हुआ ये शंका है कि ग्रंथे कथम उपनिषद शब्द प्रयोग तो भाष्कर भगवान ने पूर्व वाक्य में मंत्र समूह रूप ग्रंथ में उपनिषद शब्द का प्रयोग कैसे किया वृत्ति में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला यह शब्द है इस प्रकार की शंका होने पर उत्तर दिया जा रहा है कि उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या ही है और उस विद्या का साधन ये मंत्र समूह रूप ग्रंथ होने से लक्षणा से उपनिषद शब्द का ग्रंथ में भी प्रयोग हो रहा है उसका मुख्यार्थ तो विद्या ही है और उस विद्या का साधन ग्रंथ होने से विद्या के वाचक उपनिषद शब्द का लक्षणा से ग्रंथ में प्रयोग वो लक्षार्थ माना जाएगा मुख्यार्थ नहीं <coughs> तो ये लिखते हैं उपनिषद शब्द वाच्य विद्यार्थत्वात्थ जो मंत्र समूह रूप ग्रंथ है वह उपनिषद शब्द का जो वाचार्थ है विद्या वाचार्थ यानी मुख्यार्थ विद्याहार उसका विद्यार्थत्व यानि विद्या साधनत्व ग्रंथ में होने से ग्रंथ को माना जाएगा लक्ष्यार्थ और ग्रंथ में उपनिषद शब्द को माना जाएगा लाक्षणिक लक्षणा से प्रयुक्त होने वाला शब्द लाक्षणिक कहलाता है तो मंत्र समूह रूप ग्रंथ में उपनिषद शब्द का लक्षणा से प्रयोग हो रहा है इसलिए उपनिषद शब्द लाक्षणिक है ग्रंथ में और मुख्य है विद्या में <coughs> तो उपनिषद शब्द वाच्य विद्यार्थत्वात लाक्षणिक दर्शित ये दिखाने के लिए विद्याया उपनिषद शब्दार्थत्व आह तो विद्या में उपनिषद शब्दार्थत्व बताया जा रहा है यानी विद्या उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है ये बताया जा रहा है योग वृत्ति से उपनिषद शब्द मुख्य रूप से विद्या को बताता है उप उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय कर्तार्थ में होने से उपनिषद शब्द बनता है और उसके ये तीन अर्थ निकलते हैं वो तीन अर्थ बताए जा रहे हैं सद धातु के विशरण गति अवसादन ये तीन अर्थ निकलते हैं तो पहले विशरण रूप अर्थ को लेकर के फिर गति रूप अर्थ को लेकर के तथा अवसादन रूप अर्थ को लेकर के ये उत्पत्ति बताते हैं तो यह इमा ब्रह्म उपयन्ति ये इम ब्रह्म विद्यापय आत्म भाव श्रद्धा इति सतर्भजन्म जरागाअनपूग निशात ऐसा तो ये इं ब्रह्म विद्या तो जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्या का रूपा ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं उपयंती है प्राप्त उनके कहते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं ब्रह्म विद्या तो आत्मभावे न श्रद्धा भक्ति पुरस् संत तो ब्रह्म का आत्म रूप से ग्रहण करते हैं ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व के प्रतिपादक शास्त्र के प्रति श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो इस ब्रह्म विद्या का ग्रहण करते हैं ब्रह्म विद्या को धारण करते हैं तो उनके कैसा गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पूगम निषात जीव मात्र के लिए अनभिष्ट हैं अभिष्ट कहा जाता है जिसको हम चाहते हैं उसे अभिष्ट कहते अनभिष्ट कहा जाता है जिसको नहीं चाहते हैं तो गर्भवास कोई नहीं चाहता जन्म कोई नहीं चाहता जरा रोगादि ये सब कोई नहीं चाहता है ये सब है अनर्थ पूग, पूग कहते हैं समूह को तो गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ समूह जो हैं, और इनको निषात यती का अर्थ करोती तो ये ब्रह्म विद्या क्या करती है कि ब्रह्म विद्या जिनको प्राप्त होती है उनके गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ समूह को नष्ट कर देती है ब्रह्म विद्या निशातेत यानी शिथिल कर देती है ब्रह्म विद्या में ऐसा माना गया कि यदि अदृढ़ बोध है तो दो तीन जन्म में मुक्ति मिलती है तब तक ये अनर्थ को शिथिल करती जाती है अनर्थ समूह को ओ, गीता में बताया है ना जिस योग भ्रष्ट जो है यदि शरीर छूटते समय वैराग्य वृत्ति में न्यूनता रही तो प्राप्य पुण्यकृता लोकान उषित्वा शाश्वती समाह वो चला जाता है उत्तम लोक में और वहाँ अनेकों जन्म वर्षों तक रह करके फिर यहाँ आता है और श्रीमान के घर में जन्म प्राप्त करके आगे की साधना करता है एक जन्म वहाँ हुआ फिर एक यहाँ जन्म हुआ और इस जन्म में भी यदि थोड़ी बहुत न्यूनता रही तो अगला जन्म भी ऐसे दो तीन जन्म लेकर के ब्रह्म विद्या में यदि न्यूनता है अदृढ़ता है तो अध ब्रह्म विद्या भी निष्फला नहीं होती वो क्या करती है वह शिथिल कर देती है गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ समूह को शिथिल कर देती निशात अर्थ है शिथिली करोती इसलिए उसे उपनिषद कहते हैं एक अर्थ निकला विशरण को लेकर के सदरी विशरण गति अवसाधनेशु और एक अर्थ निकाल रहे हैं गति गति का अर्थ है प्राप्ति और प्राप्ति का लेकर के सद्धातु का प्राप्ति रूप अर्थ लेकर के कि ये इम ब्रह्म विद्यापयी आत्म भाव श्रद्धा पुरस्थ भक्ति परम ब्रह्म पुरस् सत्या इति उपनिषद ऐसा अन्वय करिए ये बीच में संत संत तेष्याम यहां तक ये से लेकर के तेष्याम तक तो तीनों के साथ अन्वय होना है ना तो जो इस ब्रह्म विद्या का श्रद्धा भक्ति ग्रहण करते हैं उन्हें ब्रह्म परम वा ब्रह्म गमयती गमयती यानी प्रापियती तो परब्रह्म भाव की प्राप्ति कराती है तो सद धातु का जो दूसरा अर्थ है गति गति का अर्थ यहाँ प्राप्ति ब्रह्मविद ब्रह्म आपनोति परम इससे जो बताया गया परप्राप्ति ब्रह्म ज्ञान का फल वह परब्रह्म भाव की प्राप्ति कराती है इसलिए उसे उपनिषद कहते हैं किसे अहम ब्रह्माष्मी इस विद्या को और तीसरा अर्थ है संसार का कारण जो अविद्या काम कर्म है इनको नष्ट करती है ये इमाम ब्रह्म विद्यापय आत्म भाव श्रद्धा भक्तिपुरस्सरा सत्या अविद्यादी कारण संसार कारणम अत्यंतम कारण कर दिया अवसाधय विनाशयती उपनिषद ये तीसरा अर्थ है कि जो श्रद्धा पूर्वक अहम ब्रह्मास्मि से विद्या को प्राप्त कर लेता है उसके संसार के कारणभूत अविद्या आदि से काम कर्म को लेना अविद्या काम कर्म को अत्यंतम विना विनाशयति, देती यानी समूल नष्ट कर देती है इसलिए भी इसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद्या को और ऐसी जो उपनिषद हैं ब्रह्म भाव की प्रापक अनर्थपुक की शिथिली करने वाली अनर्थपुक को शिथिल करने वाली तथा संसार के कारणभूत अविद्यादि की अत्यंतिक निवृत्ति करने वाली ब्रह्म विद्या का साधन है ये मंत्र समूह रूप ग्रंथ इसलिए इस ग्रंथ को कहा जाता है लक्षणा से उप निषद मुख्यार्थ तो ब्रह्म विद्या इस दृष्टि से लिखते हैं कि उपनिपूर्व से सदै एव अर्थस्मरण उप निउपसर्गपूर्वक सद धातु का धातु पाठ में व्याकरण में यही अर्थ बताया गया है विशरण गति अवसाधनेशु यह धातु है और उप और नी उपसर्ग लगने से ये सब अर्थ निकलते हैं टीका में एक वाक्य है ये जो आत्मभावन का अर्थ करते हैं प्रेमास्पद तया, उपयती परम प्रेमास्पद रूप से ब्रह्म को ग्रहण कर लेते हैं जो और अनर्थ पूगम का करते क्लेश समूह अविद्यादि क्लेश समूह ये रोगाद गर्भ जन्म जरा रोगादि ये सब क्लेश समूह है निशातेति यानी शिथिली करोति निषाते का अर्थ कर, कर दिया शिथिलीकरण अपरिपक्व ज्ञानादि ज्ञानात् जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं है दृढ़ नहीं है तो क्या होता है द्वि त्रेर जन्मभीर मोक्ष संभवात तो अदृढ़ ब्रह्मज्ञानी का एक दो तीन जन्म में मोक्ष संभव होता है तो बीच में ये शिथिलीकरण होता है क्लेशों का इसलिए ये निषात ये वाला अर्थ लिया गया अब मूल का प्रारंभ होना है इस पर, इसका प्रारंभ हम लोग कल करेंगे कल क्या अष्टमी है अच्छा कल ध्यान है परसों से प्रारंभ होगा